आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मैथ्स चुनो या कॉमर्स साइंस चुनो या आर्ट्स कौन से कॉलेज में जाऊं अपनी प्रॉब्लम किसे बताऊं कोई तो मिले जो मेरी प्रॉब्लम्स को दूर कर सके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 नमस्कार आप सुंदर रेडी मोदन नाइनटी पॉइंट फोर एफ पर करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग ट्रेड पे बात करते हैं और खास एक मुद्दे पर बात करते हैं ताकि हमारे विद्यार्थी मित्रों को अपने करियर को फ्रेम करने में आसानी हो तो आज के इस करियर ऑप्शन शो को सजाने के लिए हमारे साथ सूरज से श्रेया जी जुड़ी हुई है श्रेया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में थैंक यू श्रेया जी जैसे कि आप मल्टी टैलेंट कोर्सेस करके रखे हैं फैशन डिजाइन फोटोग्राफी और अलग और भी चीजें आपने बताई मुझे आ, ग्राफिक्स वगैरह तो मैं चाहूँगा कि आज हम लोग फोटोग्राफी पे फोकस करेंगे और हमारे जो विद्यार्थी इस वक्त सुन रहे हैं फ़ोटोग्राफी के बारे में पूरी तरह से उनको पता चले कि कैसे शुरुआत करें और अपना मंजिल इस फील्ड में किस तरह से बना सकते हैं एक फ़ोटोग्राफर के रूप में अच्छा काम कर सके और अच्छा पैसा कमा सके और समाज में एक अपना स्टेटस बना सके तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूँगा श्रेहा जी इस कार्यक्रम में और मैं जानना चाहूँगा कि फोटोग्राफी uh, में कैसे आपका इंटरेस्ट हुआ कैसे आपका आना हुआ अपना एक्सपीरियंस सुनाइए फोटोज में मुझे बचपन से इंटरेस्ट था फोटो देखने में उन्हें छाटने में और फोटो उसके पीछे जो एक्चुअल जो स्टोरी होती है क्यों एक पर्टिकुलर फोटो खींचा जाता है तो उसमें मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था एल्बम देखती रहती थी मैं बचपन से लेके आज तक और ओवरऑल uh, जो भी इनफैक्ट जो टीवी में आता था कि कोई एक पर्टिकुलर एड में एक पर्टिकुलर फ्रेम अच्छी है कि भाई ये भी लाइट अच्छी है ये पर्सन अच्छा लग रहा है तो हमेशा इन छोटी छोटी डिटेल्स पे तो मेरा ध्यान रहता ही था बचपन से जी। मैंने कभी उस पर इतना फोकस नहीं दिया कि इसमें कभी कोई करियर ऑप्शन बन सकता है क्योंकि ये तो जस्ट एक इंटरेस्ट था मेरा वो तो धीरे धीरे बड़े होने के बाद जब मुझे पता चला कि ये भी बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है और आ, स्पेशली गर्ल्स भी ये कर सकती हैं तब जाके मैंने इसको थोड़ा बढ़ाया इसमें कोर्स किया और फिर अभी प्रोफेशनली इसको कंटिन्यू कर दी हूँ <laughs> चलिए श्रेया जी बहुत ही अच्छी बात बताया आपने कि किस तरह से फोटोग्राफी के फील्ड में आना हुआ आपका बचपन का जो इंटरेस्ट है वो आपको इस फील्ड में लेकर आया है तो आइए आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए अपने फैमिली के बारे में आपकी पढ़ाई के बारे में जो विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि आप कौन है आ, मैं सतारा नाम के एक छोटे शहर से हूँ जो महाराष्ट्र में है पुणे के पास और आ, मेरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है लेकिन कॉलेज और ग्रेजुएशन जो है वो मेरा पुणे में हुआ है आ, मेरे पेरेंट्स सतीश भंडारी और जमुना भंडारी दोनों हमेशा ओपन माइंडेड रहे हैं एजुकेशन के बारे में और जो भी मेरी पसंद थी हमेशा उन्होंने उसके लिए पुश किया मुझे फिर वो डांसिंग हो या फोटोग्राफी हो या पैशन हो एनी तो हमेशा उनसे सपोर्ट मिलता गया है मुझे और फिर जब स्कूलिंग खत्म हुई तब एक तरह से हमारे परिवार का ट्रेडिशन मान लो कि हर बच्चा हमारे परिवार से बड़े शहर में पढ़ने जाता है तो मुझे भी भेजा गया था पुणे अच्छा हाँ. और वहाँ पे मैंने इनिशियली फैशन किया क्योंकि मुझे फैशन में इंटरेस्ट था और एक तरह से समझ लीजिए कि मुझे मेरी ड्रेसिंग और पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव करनी थी हुँ. तो दोनों साथ में हो जा करके मैंने फैशन ज्वाइन किया वहाँ पे कॉलेज प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट्स में फोटोग्राफी की बहुत जरूरत पड़ती थी तो हमेशा मेरा ही नाम लिया जाता था कि भाई मैं ही फोटोग्राफी करूँगी अच्छा, मेरी फोटोग्राफी में टैलेंट देख देख के मेरे प्रोफेसर ने मुझे सजेस्ट किया कि तुमको फोटोग्राफी में भी कुछ करना चाहिए तब तक मैंने इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था लेकिन फिर उनके कहने के बाद मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाती गई लैंडस्केप शूट्स फैशन शूट्स ये सब मैं करती गई सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एज अ हॉबी और एक अपना पोर्टफोलियो मैंने रेडी किया और वो पोर्टफोलियो जब मैंने मेरे प्रोफेसर को दिखाया जिन्होंने मुझे बहुत पुश किया इसके लिए तब उन्होंने कहा कि भैया अब तुम तैयार हो और तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में कोर्स कर सकती हो फिर मेरे ग्रेजुएशन के बाद पुणे के फर्गिसन कॉलेज में मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स किया फोटोग्राफी का स्टिल फोटोग्राफी Uh, ऐसे में फुल टाइम करना चाहती थी लेकिन सिंस मैंने फैशन भी किया था कंप्लीट तो मुझे जॉब करने की भी इच्छा थी तो मैं जॉब भी करती थी और बाकी टाइम में फोटोग्राफी भी सीखती थी तो इस तरह से मैंने जॉब और पढ़ाई मैनेज किया और फिर अल्टीमेटली जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ की मेरी बॉस ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम मेरे फोटोशूट्स में भी मुझे असिस्ट करो तो अच्छा। so, उनको मैं, मैंने वहाँ पर भी असिस्ट किया तो इस तरह से धीरे धीरे धीरे फैशन तो मेरा अच्छा था ही जो मेरा डिजाइनिंग सेंस अच्छा था और फिर फोटोग्राफी भी मेरा डेवलप होते गया साइड में और उसके बाद आ, मेरी शादी हो गई तो शादी के बाद जब मैं सूरत आ गई यहाँ पे तो सूरत में फिर मैंने डिसाइड किया कि किस कैसे मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ नया जो बाकी दुनिया नहीं करती है क्योंकि सूरत में फैशन में भी बहुत कंपटीशन है और फोटोग्राफी में भी बहुत कंपटीशन है यहाँ पे दी बेस्ट फोटोग्राफर्स मिलेंगे और द बेस्ट डिज़ाइनर्स मिलेंगे तो ऐसे में आ, मैंने इन दोनों चीज़ों को कम्बाइन करके एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम है मेमरी जार Uh, इसके बारे में आप फेसबुक पे ढूंढ uh, सकते हो आपको इन्फॉर्म मिल जाएगी एंड mm -hmm. uh, इसमें बेसिकली होता ये है कि मैं फोटोज का पोस्ट प्रोसेसिंग करती हूँ यानी जो जो नॉर्मल uh, पिक्चर्स हम अपने सेल से खींचते हैं वगैरह वगैरह जिसके आजकल कोई एल्बम्स ही नहीं बनाता mm -hmm. वो लैपटॉप पर पड़े रहते हैं या फोन्स पे पड़े रहते हैं तो मैं लोगों के वो पिक्चर्स लेके उन पर प्रोसेसिंग करके यानी उनको अच्छे से एडिट करके कलर वलर उनका एनहांस करके फिर मैं उसको एक अच्छे से एल्बम में डिजाइन करती हूँ एंड ये जो एल्बम है ये कोई नॉर्मल एल्बम नहीं है इसको बोलते हैं डिजिटल स्क्रैप बुक अच्छा, अच्छा तो बेसिकली अच्छा। हाँ और मैंने थोड़ा बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग भी मेरी बहन से सीखा था तो मैं इसमें फोटोज ग्राफिक्स और डिजाइनिंग सेंस जो मुझे फैशन की कोर्स से मिला है वो कंबाइन करके एक खूबसूरत सी डिजिटल स्क्रैप डिजाइन करती हूँ so, सो फिलहाल ये मेरा काम चल रहा है श्रेया जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपने बारे में और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं फ़ोटोग्राफी सभी को अच्छा लगता है फ़ोटो खींचना भी और फोटो को कलेक्ट करके अपने पास रखना भी अच्छा लगता है तो ये हमारा हॉबी के साथ साथ एक करियर भी बन सकता है तो इसी विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं श्रेया जी से तो फोटोग्राफी में इनिशियली किस तरह से हम लोग शुरू कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल हैं उसके बारे में बताइए इनिशियली uh, शुरू करना हो तो मुझे लगता है सबसे पहले तो आप uh, दूसरे फोटोग्राफर्स के काम देखिए थोड़ा इंस्पायर हो कि आप पहले खुद कैमरा उठा के बाहर जाके ट्राई करें कि आप किस तरह से फोटो खींच सकते हो क्योंकि कोई भी कोर्स आपको फ्रॉम स्क्रैच नहीं सिखाएगा आप में थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए कि जिससे आप इजिली सीख सके क्योंकि uh, फोटोग्राफी में मेन तो यही है कि आप किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो नॉर्मली जैसे हम चीज़ें देखते हैं फोटोग्राफर्स को फ्रेंकली स्पीकिंग उसमें से भी कुछ अलग दिख जाता है mm -hmm. तो सो uh, so, वो एक चीज़ पहले आपको खुद में डिस्कवर करना चाहिए उसके बाद uh, बहुत अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं मोस्टली सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं uh, अगर आपको दी बेस्ट कोर्स करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी ऊटी में लाइट एंड लाइफ अकेडमी है वहाँ से जो भी पा, पास आउट होता है दे आर लाइक द बेस्ट फोटोग्राफर्स ऑफ इंडिया सो हाँ अगर आप बहुत सच में कुछ बनना चाहते हैं और कुछ बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं बड़े स्केल पे तो लाइट एंड लाइफ अकेडमी तो मतलब जाना ही चाहिए उसके अलावा भी बहुत कोर्सेज हैं आपके शहरों में मतलब रहते ही है स्टिल फोटोग्राफी में सो so, और ऐसे इन कोर्सेज में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर अप हो जाता है प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो फैशन फोटोग्राफी हो लैंडस्केप हो सब कुछ कवर हो जाता है तो मेन तो बस यही है कि आप पहले तैयारी करिए एक छोटा सा पोर्टफोलियो बनाइए अपना एंड फिर यू कैन अप्लाई कोई भी कोर्स के लिए जी श्रेया जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया फोटोग्राफी को कैसे शुरू कर सकते हैं हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुने और वो किसी भी तरह से इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पहले अपनी तैयारी करें और कुछ चीज़ें जो है ज़रूर सीखें और समझें और फिर इसके बाद आप किसी भी अच्छे कोर्स आप कर सकते हैं स्टिल फोटोग्राफी का उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में तो चलिए आगे बढ़ने से पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर जुड़ते हैं श्रेजी से आप सुनाए है रेडीमोथ वन नाइनटी पॉइंट पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कराते रहो कभी रुक जाना नहीं हम जाना नहीं राह में मंजिल मिलेगी तो कर और प्यार भी कर खुद से ही कितनी भी मुश्किल लाए ए अश्क ये थम ना पाए फिर भी ना रुकना ना कभी झुकना पीछे ना मुड़ना राह में हर के कभी रुक जाना नहीं थम जाना नहीं के भलना हद से गुजरना जीवन यही है था मैं रख हंसला तू ही कर फैसला चलना है तुझे हर हाल में फौसले सभी मिट जाएंगे यही इतना हो असर तेरी चाह में कि कभी रुक जाना नहीं हम जाना नहीं राह में मिले मिलेगी तो बाल पुकरण और प्यार कर सही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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में और हमारे साथ सूरत से श्रेया जी जुड़ी हुई हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और फ़ोटोग्राफी पर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है फैशन डिज़ाइन भी रही है और फैशन डिजाइन के साथ साथ फ़ोटोग्राफी में उनकी रुचि बढ़ी और फिर उसके बाद सूरत आने के बाद उन्होंने फिर एक अपना जो ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में जानकारी हासिल करके फोटोग्राफी का एक डिजिटल स्क्रैप बुक जो बना रही है उसके बारे में उन्होंने बताया बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार श्रेया जी का स्वागत करूंगा और फोटोग्राफी में किस तरह से हम अपना करियर को फ्रेम कर सकते हैं और कितना कमा सकते हैं किस किस अलग अलग डिवीजन में हम लोग काम कर सकते हैं जैसे आपको सुनकर मुझे अच्छा लगा कि घर बैठे बैठे आप कर सकते हैं कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं लोगों का फोटो मेल से मंगा लो और उसका डिजिटल स्क्रैप बना के उनको दो तो यह भी एक अच्छा काम है शायद इसमें से ऐसा मैं समझ रहा हूँ बाकी आपसे ज्यादा समझना चाहिए मुझे तो मैं चाहूंगा कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं एनिशेली कितना कमा सकते हैं और क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा थोड़ा डिटेल बताइए। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल फोटोग्राफर काम करना चाहते हैं तो आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका इक्विपमेंट जो है कैमरा स्टैंड लाइट्स वगैरह वो भी डिपेंड करता है अगर आप एक स्टूडियो खोलना चाहते हैं तो वो एक अलग इन्वेस्टमेंट है अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या लैंडस्केप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपका कैमरा ही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है और कैमरा uh, भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हो यूजुअली uh, जो अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जो कैमराज लेते हैं वो उन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो, होते हैं तो मतलब बेसिकली तो वही एक इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ साथ अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप हो जिसमें आप फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाल दो तो वो भी एक अलग इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि कोई भी फोटोग्राफी विदाउट एडिटिंग का कोई मतलब नहीं है सिर्फ फोटो खींचना फोटोग्राफी नहीं होती पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है सो mm -hmm. so, ये दो इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बाद अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो अलग आ, या फिर अगर आप किसी के अंडर जॉब करते हो तो वो भी एक अलग ऑप्शन है मेरे ख्याल से पहले थो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पा लेना चाहिए उसके बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए सो दैट इज अ मच बेटर थिंग श्रे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताएँ जो इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने बताया और इसकी शुरुआत करते करते हम लोग किस तरह से हमारा जो इनकम सोर्स है मैं कह सकता हूँ तो वो कैसे हमारा ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं हम लोग किस तरह से एक विद्यार्थी को अगर फोटोग्राफी में अपना इनकम जनरेट करना है तो कौन कौन से टेक्निक से वो इसमें आगे बढ़ सकता है एक्चुअली फोटोग्राफी इतना वास्ट एरिया है क्योंकि हर फोटोग्राफर एक ही चीज़ नहीं करता सब अलग अलग चीज करते हैं कोई प्रोडक्ट में जाएगा कोई फैशन में जाएगा कोई लैंडस्केप में जाएगा कोई वाइल्ड लाइफ में जाएगा तो उस हिसाब से ही आपकी कमाई उस पर डिपेंड करती है अगर आप स्टूडियो बेस्ड काम करते हो यानी कि फैशन फोटोग्राफी या प्रोडक्ट फोटोग्राफी तो उसमें आप आपके जो रेट्स हैं आप जो करंट मार्केट में रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से आपके रेट्स होंगे धीरे धीरे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा नाम बढ़ता जाएगा आप उस हिसाब से रेट बढ़ा सकते हो एंड उस तरह से ये ग्रेजुअल प्रोसेस है मतलब फ्रॉम स्क्रैच तो आपको थोड़े रेट्स और आपके प्राइसेस कम ही रखने पडेंगे धीरे धीरे माउथ पब्लिसिटी से या और पब्लिसिटी जैसे होगी वैसे आप और कमा सकते हो इनिशियली तो थोड़ा स्ट्रगल है इसमें क्योंकि माउथ पब्लिसिटी होना बहुत जरूरी है जी श्रेया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से जैसे हम लोग पब्लिकसिटी हमारी बढ़ती जाएगी वैसे हमारा बिज़नेस भी बढ़ता जाएगा और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में फ़ोटोग्राफ़ी में बहुत सारे लोगों ने अपना एक अलग पहचान बनाया है तो वो पहचान कब और कैसे बनती है क्योंकि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ें जो है फ़ोटोग्राफ़र को आजकल याद करते लोग तो ऐसा क्या चीज़ होना चाहिए एक फ़ोटोग्राफ़र में कि लोग याद करें मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एक स्टाइल होना चाहिए और बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए uh, जो आजकल का जमाना है कैंडिड फोटोग्राफ्स का ये पहले नहीं था नहीं। ये अभी अभी इतना सडनली क्यों बढ़ गया है क्योंकि किसी एक ने यह ट्रेंड स्टार्ट किया था और अभी सब लोग उसी को फॉलो करते हैं तो आप जितना अपना खुद का स्टाइल एड करोगे उतना ज़्यादा फोटोज यूनिक होंगी और उतना ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे Uh, बाकी अगर आपको एक हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ फॉर्मूला चाहिए तो जो अभी सब लोग फॉलो करते हैं कैंडेड फोटोग्राफी आप वही फॉलो कीजिए तो वो तो चलेगा ही चलेगा उसमें तो कोई डाउट नहीं है <laughs> बट हाँ इसमें आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि कब क्लिक करना चाहिए दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और जो फोटोग्राफी में सफल करियर बना चुके हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दीजिए उनके बारे में बताइए um, मैं बहुत बड़े नाम तो नहीं लूँगी लेकिन यहाँ सूरत में ही है एक पूजा के एरिया करके हैं जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ और में है श्रुति मोगे करके आ, ये दोनों वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं और प्री वेडिंग मटर्निटी शूट्स और ये सब करते हैं फैशन शूट्स भी करते हैं लोग या बेबी फोटोग्राफी भी करते हैं तो ये जो एरिया है एक्चुअली ये मेरा फेवरेट एरिया है आ, लोगों की पिक्चर्स खींचना एंड uh, क्योंकि इसमें बहुत कैंडेड शॉट्स मिलते हैं और इन दोनों एरियाज में इन दोनों का बहुत एक्सपर्टीज है पूजा की एरिया फ्रॉम सूरत एंड श्रुति मोगे फ्रॉम पुणे सो so, मैं इन दोनों की फैन हूँ दोनों को आप फेसबुक पे देख सकते हो आई थिंक दे आर एप्सोल्यूट डिलाइट टू वॉच इनके पिक्चर्स एंड uh, और एक पर्सन मैं uh, और एक पर्सन का नाम मैं बोलना चाहूँगी अनंत सिंह uh, वो भी पुणे से है हाई रोड के नाम से काम करते हैं उनका काम भी बहुत बढ़िया है फोटोग्राफी में स्टार्ट करना है इंस्पिरेशन लेना है तो आई थिंक आप इन तीनों के नाम से आप फेसबुक पे सर्च कीजिए उनके पिक्चर्स देखिए बहुत ही सुपर काम है आई एम वेरी श्योर कि उनका काम देख के आधे लोग इंस्पायर हो जाएंगे फोटोग्राफी में घुस जाएंगे <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया फोटोग्राफी में किस तरह से हम अपना करियर बना सकते हैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे थे फोटोग्राफी के बारे में पूरी तरह से डिटेल उनके पास आ गया होगा और थोड़ी सी लगन और मेहनत करने से इसमें कम इन्वेस्टमेंट में भी हम अपना करियर को अच्छा फ्रेम कर सकते हैं थोड़ा जरूर मेहनत है थोड़ा लंबा समय जाएगा जरूर लेकिन आप अपने करियर को फ्रेम कर सकते हैं एक अच्छा स्टेटस बना सकते हैं एक अच्छा नाम कमा सकते हैं तो श्रेया जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हैं फिलहाल जो मेरा बिजनेस है ना उसी को बड़ा करना चाहती हूँ क्योंकि जो मैंने स्टार्ट किया है वो मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है हर कोई नहीं करता नहीं। और, और मुझे चार साल हो गए हैं ये काम शुरू करके और अभी इन मेरी आदत भी हो गई है और मेरा काफी अच्छा प्रैक्टिस हो गया है एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जो मैंने पहले नहीं बताई कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फोटोग्राफी में आपको हमेशा इन टच रहना पड़ेगा अगर आप ब्रेक भी लेते हो सपोज छ महीने का एक साल का तो आपका जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो कम हो जाएगा सो आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा तो मेरा भी उसी तरह से प्रैक्टिस कर करके और मेरे काम को बढ़ा बढ़ा के अभी मैंने ऑलमोस्ट पचास के ऊपर आलबूम बना दी है चार साल में जी तो उसी को बढ़ाना चाहूंगे और आगे चलिए श्रेया जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ कि हमारे सभी लिसनर्स को भी काफी अच्छी बातें जो है आपसे सुनने को मिला है और काफी नई चीजें जो है आपने बताया और आपने अपने टैलेंट को पूरी तरह से यूज किया और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि हमारे जो विद्यार्थी हैं खास गर्ल्स विद्यार्थी है जो महिला विद्यार्थी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो भी इन चीज़ों को जाने समझे और अपना करियर को आगे बढ़ा सकते हैं इस फील्ड में फैशन डिज़ाइन में या फोटोग्राफ़ी में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारी जो स्कोप्स हैं किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं मेरे ख्याल से बहुत वेरायटी हो गया आज तो एक हर लोगों की ज़रूरत है फोटोग्राफी <laughs> क्योंकि कोई भी इवेंट हो जाता है कोई भी काम होता है छोटा सा भी काम होता है तो भी फोटोग्राफर को जरूर याद करते हैं लोग तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहां पर हम अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं तो मैं हमारे सभी लिस्नर से यही कहूंगा कि आप इस फील्ड में आगे बढ़ें और बहुत ही अच्छी तरह से अपना करियर बनाएं तो श्रेहा जी जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों के लिए कुछ शब्द मोटिवेशन के जरूर सुनाएँ वो अपना करियर में अच्छा करने के लिए Uh, मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि अपना पैशन फॉलो कीजिए क्योंकि हो सकता है आप बहुत पढ़ाई करें जो जो सारी दुनिया जो काम करती है सी इंजीनियर डॉक्टर वहीं सब फील्ड में जाने का ट्राई करें लेकिन अल्टीमेटली आई एम वेरी श्योर कि आपका पैशन आपको खींच लाएगा और अगर आप अपने पैशन को अपनी हॉबी को फॉलो करोगे और उसे अपना प्रोफेशन बनाओगे तो आपको काम में मज़ा भी आएगा और आप सबसे बेस्ट काम कर सकते हो क्योंकि आप वो काम दिल से करोगे जी श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और जो दिल से होता है वो सदा रहता है जो ऊपर ऊपर से होता है उसके लिए फिर कन्फ्यूजन्स काफ़ी होता है जो आपके अंदर से होता है कि जिस फैशन में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में आप जरूर जाइए और उसमें मेहनत कीजिए आपको सफलता अवश्य मिलेगा और मैं चाहूँगा कि करियर चॉइस करते वक्त थोड़ा सा टाइम जरूर अपने आप को दे आपके अपने क्वालिटीज़ को देखिए आपके अपने इंटरेस्ट फील्ड को देखिए और फिर अपन अपने करियर पर फोकस करें क्योंकि इन चीज़ों को देखने के बाद जब आप फोकस करते हैं तो अपना करियर अच्छा बना पाते हैं नहीं तो किसी के कहने पर या किसी को देख अपना फील्ड को चॉइस कर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये लॉन्ग रन में फिर आपकी अपनी क्वालिटीज जो है वो आपको आंसर नहीं दे पाएंगे या आप अपने आप से ही ठीक नहीं रह सकते हैं तो इसलिए ये करियर के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर दे और अपना इंटरेस्ट फील्ड को चुनकर ही आप आगे बढ़ें ऐसी शुभ करता हूँ और अपने करियर को अच्छा बनाए ऐसी शुभ के साथ श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष करियर ऑप्शन कार्यक्रम में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू तो सभी विद्यार्थी मित्रों से मैं कहना चाहूंगा आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर जरूर मिलेंगे तब तक, तक आप बने रहिए कार्यक्रम करियर ऑप्शन कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे गणपति यूनिवर्सिटी गणपति यूनिवर्सिटी संभावनाओं की यूनिवर्सिटी कभी रुक जाना नहीं हम जाना नहीं राह में मंजरे मिले दिए तुबार तो कर और प्यार भी कर